प्रमाण पांच प्रकार का है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति तथा शब्द साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्षम साक्षात उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है प्रभाकर का कहना है कि प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान में मेय माता तथा प्रमा ये तीनों रहते हैं अर्थात प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप में जैसे मैं घट को जानता हूँ घट मैं तथा ज्ञान इन तीनों का साथ साथ भान होता है इसी को वह त्रिपुटी प्रत्यक्ष कहते हैं मैं आत्मा का प्रतीक है इसके भान के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता अहम मैं को लगाए बिना कोई भी प्रतीति नहीं होती वह जानता है स जानाती, ऐसी प्रतीत कभी नहीं होती मेय और माता से प्रतीति भिन्न होती है किंतु प्रमा से भिन्न नहीं होती वह तत्स्वरूपा होती है मे और माता की प्रतीति एक तरह की है इनकी प्रतीति अपने लिए प्रकाश को प्रकाश की अपेक्षा करती है किंतु प्रमा स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसकी प्रतीति स्वयं होती है यही कारण है कि सुसुप्ति में मे और माता प्रकाशात्मक न होने के कारण नहीं प्रकाशित होते उनको प्रकाश में लाने के लिए दूसरे की अपेक्षा होती है किंतु प्रमा तो स्वयं प्रकाश है इसलिए उसे प्रकाश में आने के लिए दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है प्रत्यक्ष ज्ञान में मे और माता का भान तो अवश्य होता है किंतु उनके भान के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता होती है ये स्वतः प्रकाश नहीं है मितिमात्र स्वयं प्रकाश है इंद्रिय और अर्थ के साक्षात संबंध से प्रत्यक्ष मत में इंद्रिय और अर्थ के बीच में संबंध दो प्रकार से होते हैं ज्ञान के विषयों में संयोग से विषय में संयुक्त के साथ समवाय तथा संवेश समवाय से द्रव्य जाति तथा गुण के साथ इंद्रिय संयोग से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है सन्निकर्ष दो प्रकार प्रकार के के हैं हैं। तथा तत्कारण किंतु प्रत्यक्ष की समस्त प्रक्रिया में चार प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। आत्मा के साथ मन का मन के साथ इंद्रिय का द्रव्य के साथ इंद्रिय का तथा रूप आदि गुणों के साथ इंद्रिय का सुख दुख आदि आंतरिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष में मन को अर्थ तथा आत्मा के साथ दो ही प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं सभी गुणों का ज्ञान ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। द्रव्य के के बिना रूप आदि का ज्ञान होता है और कहीं रूप आदि के ज्ञान के बिना भी द्रव्य का ज्ञान होता है इसमें कोई नियम नहीं है प्रत्यक्ष के सविकल्पक तथा तो निर्विकल्पक दो प्रकार के भेद प्रभा कर भी मानते हैं भट्ट के मत में प्रथम निर्विकल्पक या आलोचनात्मक ज्ञान होता है पश्चात होता है जैसा न्याय वैशेषिक मत में है अथा इसका विशेष विचार करना यहाँ पुनुक्ति होगी योग प्रत्यक्ष को एक भिन्न प्रत्यक्ष भट्ट नहीं मानते योगियों के प्रत्यक्ष में भी गेय वस्तु का अस्तित्व आवश्यक है परोक्ष वस्तुओं का योगियों को जो ज्ञान होता है उसे प्रातिभ ज्ञान कहते हैं किंतु यह संदिग्ध ज्ञान है अनुमान तथा उपमान ये दोनों प्रमाण न्याय वैशेषिक के समान है अतः इनका पुनः विचार करने से विशेष लाभ नहीं है